फिर मनुष्यों को परस्पर कैसा व्यवहार करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो धन के सदृश सबके बढ़ाने वाले हैं वे अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त होकर प्रयत्न करते हैं फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि उत्तम आचरण को देख के वैसा ही आचरण करें और सब मिलके ऐश्वर्य को प्राप्त होकर न्याय से प्रजा की रक्षा करें भावार्थ जो लोग रोग के हरने वाले भोजनों और जलपानादि को देते हैं और परोपकार करते हैं वे यहां प्रशंसा करने योग्य हैं फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिन कर्मों और जिस बुद्धि से विज्ञान और आनंद बढ़ते हैं उनकी आप लोग वृद्धि करिए फिर मनुष्यों को कैसा व्यवहार करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य राग और द्वेष का त्याग करके परस्पर रक्षण करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य इस संसार में धर्म युक्त कर्म करते हैं वे सर्वदा स्तुत किए जाते हैं जैसे देना प्रिय कारक होता है वैसे लेना नहीं प्रिय कारक होता है इस सुक्त में इंद्र विद्वान राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह ऋग्वेद भास के छठे मंडल में दूसरा अनुवाद 23वां सुक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ अब 10 ऋचा वाले 24वें सुक्त का आरंभ किया जाता है उसके प्रथम मंत्र में अब राजा को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों उत्तम कर्मों को करके सत्यवादी इंद्रियों को जीतने वाला पिता के समान प्रजापालक वर्तमान हो वही सर्वत्र प्रकाशित कीर्ति वाला हो फिर राजा और प्रजाजनों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों तुम लोग जो मनुष्यों में उत्तम अधिक बल और बुद्धि युक्त यथार्थ का सुनने वाला तथा संग्राम में बुद्धि विद्या का दान देने वाला है उसी का सदा सत्कार करो फिर सूर्य और पृथ्वी का कैसा बर्ताव है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे पहियों की धारण करने वाली धुरी वृक्ष की शाखाओं के समान बढ़ती है और अंतरिक्ष में स्थित होती है वैसे सूर्य के चारों ओर संपूर्ण भूगोल घूमते हैं वैसे ही न्याय के मार्ग से प्रजाएं चलती हैं फिर राजा और प्रजा को कैसा बर्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है वे ही राजा जन प्रशंसित प्रताप वाले होते हैं जो अन्याय और पीड़ा आदि के बंधन से प्रजाओं को छुड़ाकर धर्म मार्ग में चलाते हैं और जैसे वचनों को बढ़ाने वाली गौ होती है वैसी ही प्रजा को बढ़ाने वाले राजपुरुष हों भावार्थ हे मनुष्यों जो राजा प्रतिदिन बारंबार सत्य कर्म का आचरण करता है वह सबके न्याय करने में पक्षपात का त्याग करके मित्र के सदृश होता है और सब इसके वश में होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे राजन जैसे पर्वत के ऊपर वर्तमान जल शीघ्र जाकर जलाशय को प्राप्त होता है वैसे जो आपकी प्रजाओं के हित के चाहने वाले जन आपको प्राप्त होते हैं उनके सहित ही आप सदा उन्नत होइए फिर मनुस्त क्या करें इस विशय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ वही विद्वान व्रिद्ध होकर व्रिद्ध को प्राप्त होता है जो सबको अच्छे बुद्धिमान सुशील तथा धर्मा चरण करने वाले करता है और जो निर्विकार और जन्म मरण बुढ़ापा आदि दोषों से रहित परमात्मा की उपासना करते हैं वे प्रशंसा करने योग्य होते हैं फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जैसे बिजलियां अथाह गुण वाली हैं वैसे ही परमात्मा के असंख्य गुण हैं और जो परमात्मा और यथार्थ वक्ता जनों का त्याग करके दुष्टों का संग करते हैं वे सब काल में दुखी होते हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो यम और नियमों से युक्त हुए कार्य की सिद्ध के लिए दिन रात प्रयत्न करें वे उत्तम होते हैं भावारथ जो विद्वान जन हैं वे दूर वा समीप में वर्तमान हुए न्यायाचरण और योगाभ्यास से बुद्धि को बढ़ाए हुए वस्ती और जंगलों में पुरुषार्थ से प्रजा जनों की रक्षा करें इस सुक्त में राजा विद्वान और ईश्वर के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 24वां सुक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 25वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अब राजा क्या करेगा इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपतोपमा अलंकार है हे राजन जो आप प्रजाओं की सब प्रकार से रक्षा करें तो प्रजा भी आपकी सब प्रकार से रक्षा करेगी फिर सेना का स्वामी क्या करे इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ वे ही सेना के स्वामी सत्कार करने योग्य हैं जो अपनी सेना को उत्तम प्रकार शिक्षा दे और उत्तम प्रकार रक्षा कर और सत्कार करके युद्ध विद्या में चतुर करके डाकुओं और अन्यायकारी शत्रुओं को निमारण करके अच्छी प्रजाओं की निरंतर रक्षा करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है वे ही मंत्री उत्तम हैं जो धार्मिक प्रजाओं की पुत्र के सदृश रक्षा करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं और अपनी सेनाओं को बढ़ा के शत्रुओं की सेना को पराजित करते हैं फिर राजा और मंत्री जन क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे संग्राम में शूरजन शूर वीरों का विभाग करके युद्ध करते हैं वैसे ही राजा और अमात्य श्रेष्ठ और अधर्मों का विभाग करके अधिकारों से युक्त करके आज्ञा दें और जैसे खेती की विद्या से ખેતીहारों को जनावें वैसे ही अपने संतानों को उत्तम शिक्षा से विद्या ग्रहण के लिए ब्रह्मचर्य में प्रवृत्त करावें फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ राजा और राजपुरुषों को चाहिए कि विशेष करके सेनाजनों से ऐसा पराक्रम और विज्ञान बढ़ावें जिससे कोई भी युद्ध करने की इच्छा ना करे फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो राजा पक्षपात का त्याग करके शत्रु और मित्र का सत्य न्याय करता है और सब अधिकारों में धार्मिक बुद्धिमान जनों को रखता है और सब प्रकार से सेना में कुलीन दृढ़ राजभक्तों को नियुक्त करता है वही सर्वदा विजयी होता है फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन विश्वास युक्त कुलीन मुख्य राज में हुए जनों को इस राज्य और सेना के मध्य में रक्षा के निमित्त नियुक्त करिए और उनकी रक्षा निरंतर करिए फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए जन आप उत्तम कर्मों को करिए और उनके साथ अनुकूल हुए उनका धन आदि से निरंतर सत्कार करिए और सदा ही सत्य के उपदेशक विद्वानों के संग से संपूर्ण राज विद्या को जानकर निरंतर प्रचार करिए फिर वह राजा क्या करे इस लिशे को अगले मंत्र में कहते हैं, भावार्थ जो राजा अच्छे योध्धा वीरों को प्रथम ही उत्तम प्रकार सिख्षा देकर युध्धों में प्रिर्णा करता है, उस सब प्रकार से रख्षा करने वाले राजा का सब शूर वीर जन आश्षय करते हैं, इस सुक्त में इंद्र शूरवीर सेनापति और राजा के कृत्य का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 25वां सुक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ अब आठ ऋचा वाले 26वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में राजा और प्रजाजन परस्पर कैसा व्यवहार करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ राजाओं को यह अति योग्य है कि प्रजा कहे उसको ध्यान से सुने जिससे राजा और प्रजा जनो का विरोध न होवे और प्रतिदिन सुख बढ़े भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजन जहां-जहां प्रजा जन आपको प्राप्त होने की इच्छा करते हैं वहां-वहां आप उपस्थित होइए